द्वितयश्लोक बीजशावांकुरो जगदीद प्रा निर्विकपुन मयाकलेशिम मीविजिंत महायोगी वेक्षया तस्म श्रीगुरमूर्त नव इदम दक्षिणाम विभिन्न भेदों में प्रतीत होने वाला यह जगत उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ उत्पत्ति के पहले क्या था देखो एक बड़ा भारी वृक्ष है वट का आज हमको एक बड़ा भारी वृक्ष के रूप में दिखाई देता है परंतु वह वृक्ष जब उत्पन्न नहीं हुआ अंकुर भी नहीं आया उस समय उसका क्या स्वरूप था एक बहुत छोटा सा बीज था जो बड़े मुश्किल से हाथ में रखने पर दिखाई देता था और वही बीज इतने बड़े वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया वह बीज जिसको दूरबीन से देखना पड़ता इतना छोटा वह बीज है वह बीज ही इतने बड़े वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है इतने बड़े वृक्ष के रूप में दिखाई देने वाला वह वा बीज है पर बीज में कोई वृक्ष नहीं दिखाई देता है ठीक इसी प्रकार इदम जगत यह जगत उत्पत्ति के पहले बीज से अंकुर अंकुर बीज के अंदर अंकुर के समान है अंकुर यहाँ उपलक्षण है बीज के अंदर अंकुर पत्र फूल टाश दाल इत्यादि बड़ा भारी वृक्ष कैसे रहेगा इतने छोटे बीज में इतना बड़ा वृक्ष कैसे समाएगा तोड़ो तो भी कुछ नहीं मिलता उसमें पर सारा का सारा बड़ा वृक्ष इतने सूक्ष्म बीज के अंदर जैसे रहा इसी प्रकार इस जगत को समझना है ये सारा का सारा जगत इतना स्थूल और बड़ा भारी दिखाई दे रहा है वह अति सूक्ष्म था कोई भी वृक्ष नेत्र से देखने लायक नहीं था अर्थात बीज रूप में तो था आदि बीज भी तो प्रकार दो प्रकार का होता है एक मायावी होता है मायावी ने आपके सामने एक बीज जो गुठली रूप में था हाथ में दिखा दी आपको दिखाई दे रही है आम की गुठली फिर उसने उसको ढक दिया थोड़ा पानी छोड़ दिया अब उसमें पेड़ दिखाई देने लगा उसको फिर ढक दिया बड़ा हो गया फिर ढक दिया अब उसमें फूल दिखाई देने लगे अब उसमें फल दिखाई देने लगे आपके देखते देखते फल पक गया फल तोड़ा और काट काट आपको खिला दिया वह बीज भी माया का था और फल भी माया का था इसी प्रकार जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्म दर्पण है वह जड़ नहीं है पहले हमने कहा था वह चित्त दर्पण है चैतन्य में जड़ नहीं होता वह चित्त दर्पण है चैतन्य में दो चीज़ें हैं संकल्प सामर्थ्य है और परमार्थ सामर्थ्य है ये दो सामर्थ्य हैं ये दो सामर्थ्य होते हुए भी वह ज्यों का त्यों रहता है उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता सामर्थ्य आप देख रहे हैं मायावी क्या का क्या दिखा देता है एक बार कानपुर में बहुत दिन की बात है एक आया दिखाने वाला उसने पाँच रुपए का टिकट रखा बस यह तीस बरस पहले की बात है रविवार का दिन था बहुत लोग टिकट लेकर आए प्रचार किया कि पाँच से छः बजे तक ऐसी माया दिखाएंगे ऐसा जादू दिखाएंगे कभी तुमने न देखा हो लोग आकर बैठ गए अब पाँच बज गया सवा पाँच हो गया माया भी आता नहीं लोग हल्ला करने लगे संगीत हो रहा है साढ़े पाँच बज गया पौने छः बज गया लोग कुर्सी उठा लिए हमारा पैसा लौटाओ हमारा पैसा लौटाओ दस मिनट पहले वह स्टेज पर आया कहने लगा मैंने सुना था कि कानपुर के लोग बड़े सभ्य लोग हैं हमने सोचा जहाँ सभ्य लोग हैं वहां हम अपनी कला दिखाएंगे पर यहां तो हमने देखा कि सभी के सभी असभ्य लोग निवास करते हैं लोग प्रतिवाद करने लगे उसने दाँटते हुए कहा आप लोग अपनी घड़ी देखिए सभी लोग घड़ी देखते हैं तो पाँच बजने में पाँच मिनट कम है कहा ठीक से देखिए पाँच बजने में दस मिनट पहले मैं आया और आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं देख लीजिए अपनी घड़ी देखिए अब घड़ी क्या देखें जो देखता है उसको पाँच बजने में पाँच मिनट की देर दिखाई देती अब वो पाँच मिनट ढाँटता रहा सबको देखिए आप लोग अपने व्यवहार पर ज़रा विचार करिए आप लोगों ने क्या व्यवहार किया मैं दस मिनट पहले आया कि नहीं स्टेज पर अब क्या बोले लोग बार बार अपनी घड़ी को घूरते हैं उसमें पाँच बजने में पाँच मिनट कम ही है अब पाँच मिनट ढाँटता रहा फिर कहा अब आप लोग अपनी घड़ी देखिए घड़ी में छः बजे हैं कहाँ मैं पाँच बजने में पाँच मिनट पहले स्टेज पर आया और एक घंटे से भी अधिक समय तक आपको खेल दिखा दिया अब मैं जाता हूँ धन्यवाद कुछ हुआ नहीं पर बड़ी भारी आपस हो गई कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं पर जैसा वो बोलता गया वैसा दिखता गया क्या करें माया इसी का नाम है उस दर्पण में आत्म दर्पण में कुछ हुआ नहीं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्री कृतम एक केवल आत्म दर्पण था पर माया से बहुत कुछ जिकता है ईश्वर के आश्रित है माया क्योंकि माया जड़ है स्वतः कुछ नहीं कर सकती पर ईश्वर के आश्रम में सब चमत्कार दिखाने में समर्थ है अब माया के द्वारा कल्पित हो गया देश काल देश काल नहीं है वहाँ हमने कल कहा था देशकाल त हम नाहीं पर माया ने देश की भी कल्पना कर ली काल की भी कल कर दी। हमने आपको कहा था कि एक संकल्प भाषित हुआ तो देश की कल्पना हो गई और एक काल की कल्पना हो गई फलना माने संबंध देश एवं काल के संबंध से भी विचित्रता मालूम होती है इसी वैचित्र से चित्रीकृतम श्रुति भी कहती है इदम नाम रूपाभ्याम व्यक्तियते। रूप तो वैसा का वैसा ही है एक नाम हो गया एक रूप दिखाई देने लगा आप भी नाम रूप से रहित हैं आप देखें नाम भी दिखाई दे रहा है रूप भी दिखाई दे रहा है लोग तो परमेश्वर के विषय में झगड़ा करते हैं कि परमेश्वर साकार है कि निराकार है मैं कहता हूं कि अपना निर्णय पहले कर लो कि तुम साकार हो कि निराकार जो साकार दिखाई दे रहा है वह चिता पर पड़ा है और जाने वाला दिखा नहीं वह निराकार था कि साकार था देखो निराकार को भी व्यवहार के लिए साकार की अपेक्षा है इसलिए परमेश्वर को भी व्यवहार के लिए शरीर की अपेक्षा होती है और जिस समय साकार दिखाई दे रहे हैं आप उस समय भी निराकार हैं परमेश्वर भी जिस समय साकार रूप धारण करके खड़ा रहता है उस समय भी निराकार है ब्रह्मसूत्र में इस बात का निर्णय किया गया है कि भगवान का जो स्विशेष रूप है वह भी निराकार ही है इतना है कि परमेश्वर अपने को निराकार रूप में ही मानते हैं इसीलिए तो भगवान ने कह दिया कि अजानंत मामूढा मूढ़ा मानुसिम तनुमाश्रितम मेरा अपमान कर देते हैं दो हाथ वाला है साढ़े तीन हाथ के शरीर वाला है अरे मेरा जो व्यापक स्वरूप है उसका अपमान क्यों कर रहे हो मुझे परिच्छिन बना देते हैं परमेश्वर नृत्य ज्ञान स्वरूप है यही उसमें विशेषता है वह अपने निराकार स्वरूप में ही स्थित है साकार स्वरूप हम लोगों को निराकार तक पहुँचने के लिए साधन है साकार होने पर भी उसके ज्ञान में कहीं गड़बड़ी नहीं है यदि वह इस शरीर का आश्रय ले ले तो सर्वज्ञ नहीं रह सकता है सर्वकर्तृत्व तो उसमें नहीं रह सकता है शरीर का आश्रय नहीं लेता है हमको शरीर देखता है व्यवहार के लिए शरीर सब कुछ है जही है माया कल्पित देश काल करना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विदृम्भत्यपि महायोगी व यह स्वेच्छया एक बात है बहुत दिन पूर्व की जयपुर के राजा के यहाँ एक मायावी आया उसने कहा हम कुछ खेल दिखाना चाहते हैं कहा महाभारत का युद्ध देखा सकते हो हम राजा हैं राजा लोगों का युद्ध देखना चाहते हैं उसने कहा दिखा सकता हूँ पर छः महीने का समय चाहिए कहा ठीक है छ महीने जाकर उसने अभ्यास किया युद्ध प्रकरण का अभ्यास किया अभ्यास करके मन में टिका लिया छः महीने के बाद आया कहा कि हम महाभारत का युद्ध दिखा सकते हैं दो घंटे तक दो घंटे में सारा महाभारत राजा ने निर्धारित कर दिया सभा बैठ गई और सायंकाल सात बजे से नौ बजे तक उसने ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया सब आश्चर्यचकित रह गए राजा उस समय विदेश से लौटा था उस समय तक कैमरा निकल चुका था विदेश से एक कैमरा ले आया था कहा कि यह जो महाभारत दिखाएगा उसका पूरे दो घंटे के रील बना लो ऐसा निर्धारित कर दिया दो घंटे उसने ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया कि सबको लगा कि देखो महाभारत का युद्ध तो पुस्तक में दिखा हुआ था यहाँ तो नेत्र को प्रत्यक्ष है और दो घंटे की फोटो ले ली गई जब फोटो धोई गई तो उसमें एक ही फ़ोटो आई कि मायावी माला लेकर के बैठा हुआ था एक ही फ़ोटो सभी रील में दूसरा तो कोई था ही नहीं वहाँ था ही नहीं वहाँ वह जैसा जैसा संकल्प करता जा रहा था सबको वैसा वैसा दिखाई दे रहा था उसने पुस्तक से सब अपने मन में भर लिया था घोड़े दौड़ रहे हैं हाथी दौड़ रहे हैं बाढ़ छूट रहे हैं कर्ण कैसा है तो भीष्म कैसा है तो ऐसा सारा का सारा महाभारत दिखा दिया और यहाँ एक मायावी की फोटो आई मायावी विजिम्भ यत्यपि एक मायावी अदृश्य रहकर अनंत विश्व को प्रकट कर देता है हम लोग देखते हैं कि भारत सेना सहित राम जी से मिल भरत सेना सहित राम जी से मिलने के लिए इच्छुक साँस में माताएं हैं सभी लोग हैं राज परिवार है सेना है भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे भारद्द्वाज पर्ण कुटी में रहते हैं कंद मूल खाते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं पर वे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं आजकल का जो विज्ञान है विमान इत्यादि का इससे भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ जिसमें ऐसे विमानों का ऐसे राडारों का वर्णन है कि देखकर के चकित रह जाए किंतु उस समय के ऋषि समाज ने उसको प्रश्रय नहीं दिया उसकी मीमांसा हुई तो कहा कि भारतवाज़ ने यह जो भौतिक विज्ञान निकाला है यह राजाश्रित नहीं होना चाहिए कार्य रूप में परिणित नहीं होना चाहिए कहा क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ गुण भी है पर दोष ज़्यादा है यह साठ हजार वर्ष पहले की मीमांसा है उससे भी पहले की मीमांसा है क्या क्या गुण है गुण है कि सुविधा बहुत बढ़ जाएगी इस विज्ञान से लेकिन जैसी जैसी सुविधा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शरीर की क्षमता इंद्रियों की क्षमता मन की क्षमता कमजोर होती जाएगी शरीर की क्षमता कम हो जाएगी तो रग, रोग ग्रस्त शरीर हो जाएगा सुविधा बढ़ जाना एक पक्ष है उससे बढ़कर खतरनाक पक्ष यह है कि शरीर इंद्रिय मन रोग ग्रस्त हो जाएंगे दूसरी चीज बताई बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हृदय पक्ष ढकता जाएगा व्यवहार बुद्धि से होने लगेगा पति पत्नी के साथ बुद्धि से व्यवहार करेगा ठीक वैसे ही पत्नी भी पति के साथ बुद्धि से व्यवहार करेगी सब एक दूसरे को बुद्धि से चलाएंगे बुद्धि के साथ चालाकी है अहंकार है हृदय के साथ सरलता है व्यक्ति करोड़ों की चोरी कर लेगा पर बुद्धि ऐसी कि कोर्ट में चोरी सिद्ध न हो एक बार मैं बाराबंकी में बैठा था एक युवक आ गया लखनऊ से तो हमारा युग बदल गया है हमने कहा अरे युग बदल गया सत्य तो सत्य ही रहेगा झूठ तो झूठ ही रहेगा बोला नहीं झूठ आप चाहे जितना बोल सकते हैं प्रमाणित नहीं होना चाहिए प्रमाणित नहीं हुआ तो आपको कोई झूठा बोल दे तो केस कर दीजिए मानहानि का आप चोरी करोड़ों की कर सकते हैं कोर्ट में प्रमाणित नहीं होना चाहिए हमने कहा भाई बात तो तेरी बड़ी चमत्कारी है पर यह बताओ उसको पता रहेगा कि नहीं कि मैंने चोरी की उसको पता रहेगा कि नहीं कि मैंने झूठ बोला घबराया बोला पता रहेगा अब बोलो कौन से प्रमाण की जरूरत है यह निश्चित वह जानता है कि मैंने अपराध किया यदि ऐसा नहीं जानता तो सबको कह देता कि मैंने चोरी की अपराध का भी बोध है चोरी का भी बोध है झूठ बोल रहा है कह रहा है मैं सत्य बोल रहा हूं इसका मतलब अपराध का भी बोध है उसको झूठ का भी बोध है किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है जब उसका फल उदय होगा तो अपने आप उसको पता लग जाएगा यह चीज़ विलक्षण है ऋषियों ने अंत में कहा था फिर तो मनुष्य कंप्यूटर युग में मशीन के समान हो जाएगा मानवता ही खत्म हो जाएगी इसलिए यह विज्ञान राजाश्रित नहीं होना चाहिए आप देखो विज्ञान बढ़ रहा है और क्या दशा हो रही है कंप्यूटर युग तो मशीन के समान होता जा रहा है मानवता पता नहीं कहां चली गई हृदय पक्ष ढक जाएगा इसका बुद्धि पक्ष प्रबल हो जाएगा इधर एक दूसरे का गला काटने की सारी साजिश है उधर हाथ मिलाने का भी दिखावा है दो साथ साथ है इधर विश्व बंधुत्व से नीचे बात नहीं करेगा नहीं तो सांप्रदायिक हो जाएगा उधर गला भी काट लेगा अपने भाई का यह धर्मध्वजित्व है मेरे कहने का यह आशा है देखो भारतवाज के यहाँ जब इतने बड़े अतिथि आए हैं उनके मन में एक संकल्प होता है अतिथि बहुत जबरदस्त है उसी के अनुसार स्वागत होना चाहिए महल के महल खड़े हो जाते हैं अयोध्या के लोग भी सोचते हैं कि ऐसी व्यवस्था तो स्वर्ग में भी नहीं हो सकती जैसे भारत भारद्वाज के आश्रम में हमारा स्वागत हो रहा है इतनी सामर्थ्य और रहता व्यक्ति कहाँ है पर्ण कुटी में कंदमूल खाता है सामर्थ्य क्या सामर्थ्य क्या है योगी अनेक शरीर धारण करके अनेक जगह विचरण कर सकता है यह योगी की सामर्थ्य है योगी में इतनी सामर्थ्य है मायावी में इतनी सामर्थ्य है योगी में देखो कितना स्वातंत्र है फिर उस परमेश्वर के विषय में क्या शंका तुम कर सकते हो अनंत विश्व के रूप में विभिन्न रूपों में प्रकट करके खेलता हुआ जो का है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया इसलिए जितनी भी कल्पना है लोगों की या बुद्धि की कल्पना है वह सब माया के अंतर्गत ही है सब योगी के ऐश्वर्य के अंतर्गत ही है न यहाँ कोई बीज है न यहाँ कोई वृक्ष है पर बीज भी दिख रहा है वृक्ष भी दिख रहा है फल भी खा रहे हैं पर है केवल एक आप माया व विजिम्भ भी यद्यपि महायोगी व यह स्वेक्षा मायावी के समान योगी के समान स्वेच्छया केवल स्वातंत्र शक्ति है चैतन्य का स्वातंत्र ही अनंत विश्व के रूप में प्रतीत होता है उसी में सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं कोई कहता है परमाणु से जगत हुआ तो कुछ कोई कहता है छत्तीस तत्व से हुआ है तो कोई कहता है तीन तत्व है कोई कहता है छब्बीस तत्व है उसमें जितनी बुद्धि जिस जिसकी फुर्ती है जैसी दृष्टि है वैसा लगता है और यहाँ तो एक योगी के यहाँ तो एक योगी के समान एक मायावी के समान बिना कुछ हुए ही अनंत जगत प्रतिभाषित हो रहा है हो जाता है ऐसा जो परमात्म तत्व है वह गुरु के रूप में हमारे सामने खड़ा है जो गुरु के रूप में हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराता है उसको हमारा यह प्रमाण है हमारा यह प्रणाम है इस प्रकार ये बता दिया कि बंध मोक्ष का जो उपदेश है यह भी माया में होता है आप इसको समझ लीजिए हमारे परिचित भक्त थे एक बार अपने मामा के यहाँ गए उनके मामा भूत प्रेत उतारते थे इस कला में बड़े निपुण थे उन्होंने हमें सुनाया कि एक माता थी उसमें इतनी शक्ति थी कि दो को पकड़ के फेंक देती थी इतना बल उसे दो लोग पकड़ कर वहाँ ले आए हमारे मामा से कहा एक वर्ष से इसकी तबीयत खराब है सात दिन से ज़्यादा खराब है वे अंदर गए सरसों ले आए पी ले सरसों इधर फेंका उधर फेंका कहा ओहो बहुत ज़्यादा हो गया है अब जी नहीं सकती है मर जाएगी लोग घबरा गए मामा ने कहा एक चुड़ैल इसके अंदर एक वर्ष पहले घुसी थी दूसरी सात दिन पहले घुस गई जब दो चुड़ैल इसके शरीर में लड़ रही हो वह जी सकती है कभी नहीं फिर भी तुम लोग ले आए हो तो हम अपना चमत्कार दिखाते हैं लौंग ले आए इधर फेंके उधर फेंके अपने विद्यार्थियों को बोले मिर्चों की धुनी ले आओ वे अग्नि में मिर्चा छोड़कर ले आए उसकी नाक के सामने लगाया कहा छोड़ कहाँ छोड़ दिया बोले ऐसे कहा छोड़ दिया बोले ऐसे नहीं प्रतिज्ञा कर छोड़ दिया तीन बार प्रतिज्ञा कराया फिर कहा देखो हमने चुड़ैल तो निकाल दिया अगर जरा भी गड़बड़ हो तुरंत ले आना अब की बार जमीन में गाड़ दूंगा उसको दो लाख वर्ष निकल नहीं सकती जरा भी गड़बड़ करे तुरंत ले आना उसे ले गए हमने पूछा मामा तुमको कैसे पता लग जाता है कि चुड़ैल लगी थी उन्होंने कहा अरे उसको चुड़ैल थोड़ी ही लगी थी यदि चुड़ैल नहीं लगी थी तो इतना दंद फंद क्यों किया कहा बिना इसके निकल तो नहीं सकती चुड़ैल तो नहीं लगी थी पर वह निकलेगी कैसे आपके मन में घुस गई कह देने मात्र से निकल नहीं सकती जगत घुस गया है कहने मात्र से निकलने वाला नहीं है इसके लिए तो बड़ा भारी माथा करना पड़ता है बहुत माथा पच्ची है पर यह भी माया में ही है उन्होंने कहा कि उसको कुछ नहीं लगा था पर पहले मैंने क्या किया पूछ लिया जब एक वर्ष पहले एक चुड़ैल घुसी है सात दिन पहले दूसरी चुड़ैल घुसी है तब उसको विश्वास हो गया कि यह हमारा मर्द ठीक समझता है यह लोग नहीं समझते उसको मेरे पर विश्वास हो गया जब विश्वास हो गया तो हमने दंड बंद करके उसके मन से निकाल दिया यही तो काम किया ऐसे शास्त्र पहले स्वीकार कर लेता है जगत उत्पन्न हुआ है कैसे उत्पन्न हुआ देखो पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई जल अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उत्पन वायु से उत्पन्न हुई वायु आकाश से उत्पन्न हुआ आकाश परमात्मा से उत्पन्न हुआ जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ ऐसे लोग उत्पन्न हुए ऐसे व्यवस्था बनी ऐसे देवता बने ऐसे असुर उत्पन्न हुए तब उसको विश्वास हुआ बात ठीक है यही अध्यारोप है अध्यारोप करके फिर अपवाद शुरू करता है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते यह शास्त्र की विधि है यह माया में है पहले अध्यारोप करता है फिर शनय शनय आपकी बुद्धि का शोधन करते करते कहता है यह जगत उत्पन्न होने के पहले क्या स्वरूप था उत्पन्न होने के पहले परमात्मा ही था और कुछ था ही नहीं अरे एक ही परमात्मा था और भूतादि नहीं थे तो उत्पन्न कैसे हुआ जगत कहा परमात्मा में एक शक्ति है माया शक्ति उसने संकल्प कर दिया संकल्प से भूत उत्पन्न हो गए तस्माद वही तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद वायु आपको विश्वास हो जाएगा कि भूतादि जो दिखाई दे रहे हैं ये भी संकल्प रूप है इस क्रम से आपको यहाँ आते आते दिखेगा कि सारा संकल्प है दूसरा कुछ है नहीं इस क्रम से आपको यहाँ से ले जाकर शास्त्र पहले इसको स्वीकार करता है और फिर स्वीकार करके अपवाज करके वहाँ पहुँच पहुँचा देता है फिर जहाँ पहुँचा करके कहता है कि इस समय भी वही है दूसरा कोई नहीं जो सृष्टि के पूर्व में भी था वही इस समय भी है चित्र देखने के पहले भी पर्दा ही था और चित्र देख रहा है उस समय भी पर्दा ही है और चित्र जिस समय ख़त्म हो जाता है उस समय भी पर्दा ही है श्रुति के सामने बहुत बड़ी समस्या है व्यक्ति के अस्तित्व विषयक शंका हमारे मन में बनी रहती है कि एक मर गया दूसरा जीवित है यह मर गया इसका अस्तित्व समाप्त हो गया प्रत्येक के साथ अस्तित्व अलग अलग प्रतीत हो रहा है यही हमारे अंदर सुदृढ़ है जल्दी निकलता नहीं इस, इसे समझाने में श्रुति के सामने भी बहुत समस्या है जैसे एक दृष्टान्त लो कि एक बालक है भले ही आज ऐसा बालक ना दिखाई दे पर किसी बालक ने सुना कि कोई सिनेमा होता है उसमें एक पर्दा होता है पर्दे पर बहुत विलक्षण खेल दिखाई देता है पर्दे के विषय में उसको जिज्ञासा है उसमें क्या दिखाई देता है उसके विषय में उसको जिज्ञासा नहीं है पर जिज्ञासा है कि पर्दा क्या है एक दिन उसका पिता जा रहा है सिनेमा देखने बेटा कहता है मैं भी चढ़ूँगा जिस समय वहाँ हाल में पहुँचा वहाँ खेल दिखाई दे रहा था जाते ही पूछता है पिताजी इसमें पर्दा कौन है पिता पर्दा जानता है पर पिता बतावे कैसे पिता जिधर उंगली करेगा उधर कोई ना कोई चित्र है बालक चित्र को पर्दा समझ लेगा यदि कहो सब पर्दा है तो सभी चित्रों को मिलाकर के पर्दा समझ लेगा यदि एक कहे कि ये सब हटा दो तो शून्य को पर्दा समझ लेगा क्योंकि प्रत्येक के साथ अस्तित्व दिखाई दे रहा है पृथक पृथक तो उसको हटाने की यदि बात करेंगे तो सभी अस्तित्व ही हट जाएगा तो शून्य को पर्दा समझ लेगा पर्जा समझावे तो कैसे श्रुति के सामने भी यही समस्या है समझाने का प्रयास सुसुप्ति नहीं हो सकता है चित्र रहित दशा में समझाने का काम होगा नहीं जागृत में समझाने का काम होता है और जागृति में चित्र ही दिखाई देता है अतः पूछता है कि इसमें पर्दा कौन है श्रुति के सामने यह समस्या होती है कहता है यह पर्दा है कहता है नेति नेति करके अधिष्ठान में ले जाना कितना कठिन है क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान तो है नहीं अधिष्ठान दिखाई भी नहीं देता है यहाँ तो इदम है पर्दा पर यह तो आपका स्वरूप भूत पर्दा है श्रुति ऐसा एक प्रकार से कहती है तो दूसरे प्रकार से कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म यह भी कह देती है नेति नेति यह भी कह देती है कैसे भी यह ध्यान को पकड़ ले दूसरी चीज इसलिए साधना की अपेक्षा होती है नहीं तो खाली बुद्धि और शब्द से काम चल जाएगा एक बार वह बालक चित्र रहित दशा में अंधकार रहित दशा में पर्दा का साक्षात्कार कर ले तो चित्र में भी उसको पर्दा ही दिखेगा और अंधकार में भी दिखेगा इसीलिए समाधि का अभ्यास किया जाता है चित्ररित दशा में एवं सुसुप्त रूप आवरण उससे रहित दशा में एक बार स्वरूप का साक्षात्कार कर लेंगे तो जागृति में भी स्वरूप ही दिखेगा और सपने में भी स्वरूप ही दिखेगा और सुसुप्ति में भी स्वरूप ही रहेगा दूसरा नहीं ये बारंबार सत्ता और के विषय में भ्रम हो जाता है प्रत्येक जानने वाला अलग अलग दिखाई देता है कितना भी अभ्यास करो प्रत्येक की सत्ता अलग मालूम होती है इसमें जानने वाला अलग मालूम होता है जानने वाला जान रहा है वो चला भी जाए तो दूसरा जानने वाला जान रहा है एक जानने वाला सब जगह कैसे है यह एक कठिन कार्य है एक सत्ता में सब कल्पित है एक ज्ञान में सभी ज्ञानवान हो रहे हैं यह बात जल्दी बैठती नहीं इसलिए इस बात को पुनः कहते हैं यफुनमें सदात्मक सत्कल भासते कहीं कल्पक कहीं कल्पार्थगम पाठ है यफुनमें सदात्मक असत्कर्थक भासते साक्षा तत्वीतव वेदवचसा यो बोधय्या यक्षात्वन्न पुनरा वृत्तिर्भवां निधौ तस्में श्री, श्री दक्षिणा श्रीदक्षिणात कहते हैं यदात्मक स्फूरण असत्क भासते एक प्रकाश है दो प्रकाश नहीं है एक विद्युत है दो विद्युत नहीं है बल्बों में वही भासित है बल्ब जड़ जड़ है उसमें प्रकाश नहीं हो सकता है प्रकाश करने की क्षमता बल्ब में नहीं है प्रकाश विद्युत गत है अभिव्यक्त बल्ब में होता है अनंत बल्बों में अनंत मानों में मनों में एक आत्म प्रकाश अभिव्यक्त होता है वह आत्म प्रकाश यहाँ भी है पर जैसे विद्युत गत प्रकाश जहाँ कहीं भी अभिव्यक्त नहीं होता है बल्ब में ही होता है वैसे ही चैतन्य यहाँ भी है वहाँ भी है पर जहाँ मन है अर्थात मन रूपी बल्ब है वहाँ अभिव्यक्त होता है जहाँ मनरूपी बल्ब नहीं है वहाँ चैतन्य अनअभिव्यक्त है हम जड़ चेतन का जो विभाग करते हैं वह मन को लेकर यानी विशिष्ट प्रकाश को लेकर विभाग करते हैं पर सामान्य जो सतात्मक प्रकाश है वह यहाँ भी है अभिव्यक्त नहीं है अभिव्यक्ति के लिए उपाधि चाहिए आज विज्ञान भी कहता है कि यदि प्रकाश के प्रतिफलन के लिए कोई प्रक्रिया न हो तो अंधकार से ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं हो सकता उसको प्रतिफलित होना पड़ता है जो हमें प्रकाश मिल रहा है वह सूर्य का प्रकाश है एवं वह पृथ्वी पर प्रतिफलित हो रहा है वह प्रतिफलन की प्रक्रिया से गुजरा है यदि आज यदि आप जाएं जहां प्रतिफलन की प्रक्रिया न हो तो आपको कुछ भी भान नहीं होगा इसी प्रकार जो सामान्य चैतन्य दर्पण है उसमें कल्पित हुआ मन पूरा योग वासिष इसी पर आधारित है चिदाकाश यही वह आत्मदर्पण है चिदाकाश में कल्पित हुआ चित्ताकाश और चित्ताकाश में कल्पित हुआ भूताकाश बस इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं भूताकाश चित्ताकाश रूप है चित्ताकाश के अतिरिक्त उसका कोई स्वरूप नहीं है चित्ताकाश चिदाकाश रूप है सारा विश्व आपके मन में प्रतिभावान हो रहा है आप ज्ञान से अतिरिक्त किसी वस्तु की सिद्धि कर सकते हैं किसी वस्तु की सिद्धि हो ही नहीं सकती ज्ञान के बिना ज्ञान के बाहर आप कोई वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते कैसे सिद्ध करेंगे सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या आधार है ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि है तो सारा पदार्थ ज्ञान रूप हो गया सारी वस्तु ज्ञान रूप हो गई घट ज्ञान से घट दिख रहा है और उधर से चलो तो भी पहले घट का ज्ञान कुम्हार के अंदर आएगा तब घट अभिव्यक्त तो होगा घट का ज्ञान आए बिना नहीं अभिव्यक्त हो सकता है श्लोकों को पढ़ करके पहले चित्रकार के मन में देव की प्रतिमा बनेगी अंदर बनेगी मन में बनेगी तभी बाहर दिखेगी मन में बने बिना नहीं दिखेगी सारा दृश्य मन रूप है और मन चैतन्य रूप है चिदाकाश चित्ताकाश भूताकाश इसी के आधार पर सारा योग वाशिष्ट निर्भर है भूताकाश चित्ता का स्वरूप है चित्ताकाश चिद्दा का स्वरूप है सदात्मकम्, सदात्मकम सदात्मकम् स्फुर्णम सत्ता और प्रकाश एक ही है सदात्मकम् स्फुर्णम असत्कल्पार्थकम यह जो सारा का सारा जड़ जगत है असत्कल्प है यह है नहीं पर प्रतीत हो रहा है और अब जगह सब जगह देखो वही सत्ता दे रहा है एक ही सत्ता से सत्तावान हो रहा है और एक ही प्रकाश प्रकाश से प्रकाशवान हो रहा है। है। आप देखेंगे कि चंद्रमा में नहीं सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा गृहित करता है पूर्णिमा की रात्रि को देखिए तो सारा का सारा उजाला हो रहा है उस उजाला का हेतु प्रकाश कहा दिख रहा है कहना होगा चंद्रमा में पर वह प्रकाश चंद्रमा का है कि सूर्य का है वह प्रकाश सूर्य का है दिखाई चंद्रमा में दे रहा है इसी प्रकार हमारा जो मन है वह आत्म प्रकाश को गृहित कर रहा है और वही इंद्रिय इत्यादि में व्याप्त हो करके सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है वह प्रकाश एक ही है वह आत्म प्रकाश है मन प्रकाश युक्त मालूम हो रहा है वह आत्मा के कारण सूर्य आत्मा जगत सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है और चंद्रमा मन है समष्टि में मन चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश को लेकर के चंद्रमा जगत को प्रकाशित करता है आत्म प्रकाश को लेकर के मन जगत को प्रकाशित करता है वहाँ जड़ प्रकाश है यहाँ चैतन्य प्रकाश है आप देखेंगे अपने यहाँ एक पूर्णिमा का पर्व है और एक आमा अमावस्या का पर्व है दोनों पर्वों में क्या अंतर है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश है चंद्रमा जितना प्रकाश गृहित कर सकता है वह पूर्णिमा का दिन है वैसे ही ईश्वर रूपता है ईश्वर में पूर्ण प्रकाश है इसीलिए उसमें सर्वज्ञत्व है सर्वकर्तृत्व है लेकिन अमावस्या का महत्व और भी बहुत बड़ा है ये दोनों पर्व है एक ईश्वर रूपी पर्व है और एक ब्रह्मरूपी पर्व है अपने यहाँ पर्वों का निर्धारण ऐसे ही नहीं होता है इसके पीछे बहुत रहस्य होता है ये ईश्वर रूपी पर्व है पर अमावस्या को क्या होता है यहाँ सूर्य है यहाँ चंद्रमा है यहाँ पृथ्वी है एक विशेष क्रम है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा गृहित करता है अमावस्या के अमावसा के दिन उसका मुख सूर्य की तरफ हो जाता है अर्थात उस प्रकाश का मुख सूर्य की तरफ रहता है इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है पूरे प्रकाश का मुख सूर्य की तरफ है अधूरे का नहीं जैसे चंद्रमा के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती थी वैसे चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होगा क्या सूर्य तो प्रकाशित नहीं होगा पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वह उपलब्धि क्या है सूर्य प्रकाश के साथ चंद्र प्रकाश एक होगा चंद्र प्रकाश को अपनी सूर्य रूपता की अनुभूति होगी और यह जो सूर्य रूपता की अनुभूति है इसी अनुभूति को कोई काट नहीं सकता फिर चंद्रमा रूप दिखने पर भी वह अनुभूति बनी रहेगी ऐसे जिस समय आत्म प्रकाश को लिया हुआ आपका मन आत्माभिमुख हो जाएगा अंतरमुख हो जाएगा तो मन के अंदर प्रतिफलित जो प्रकाश है उससे आपका स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा पर वह प्रकाश आत्म प्रकाश के साथ एकीभूत हो जाएगा यही साक्षात अपरोक्ष है स्वरूपातिरिक्त सभी जगह तो बुद्धि चाहिए प्रतिफलन चाहिए तब वस्तु का प्रकाश होगा स्वरूप तो बिना किसी बुद्धि के बिना किसी माध्यम के साक्षात होगा यही साक्षात अपरोक्ष है कारण इत्यादि से उस प्रतिभास इत्यादि से आत्मा प्रकाशित नहीं हुआ पर वह प्रतिभास बाधित हो गया आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई आपकी बुद्धि वह एक ऐसा ज्ञान है कि फिर उसमें भले ही बुद्धि जागृत हो जाए पर बाधित ही बुद्धिवृत्ति उठेगी बिना बाध के बाहर नहीं आ सकती उस ज्ञान से बाधित ही रहेगी इसी बात को लक्षित करते हैं यक्षात्नाद भवेन्न पुनरा भो निधो यही निधि ध्यासन है जब हम श्रवण करते हैं श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं फिर हम श्रुत पदार्थ का शास्त्रानुकूल मनन करते हैं तब जाकर निर्द्यासन फलीभूत होता है जब आप श्रद्धा से किसी को स्वीकार कर लेते हैं यदि लक्ष्य ठीक है तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में देरी नहीं होगी देखिए बुद्धि में दो भेद हैं श्रद्धा समर्पित बुद्धि एवं सद्धा रहित बुद्धि दोनों में क्या अंतर है श्रद्धा समर्पित बुद्धि जो का वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेती है बुद्धि ऊपर नहीं उड़ती है श्रद्धा ऊपर रहती है गुरु की बात को शास्त्र की बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेती है और ज्यों का त्यों स्वीकार करके स्वीकृति के प्रतिपादन में लग जाएगी यह मनन है श्रद्धा समर्पित बुद्धि गुरु के वाक्य को शास्त्र के वाक्य को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेती है यह बुद्धि का सदुपयोग है तथा बुद्धि उसी के प्रतिपादन में उसी की उपलब्धि में लगती है और यदि श्रद्धा समर्पित बुद्धि नहीं है तो वह हमेशा काट छाट में लगती है उसके सामने अहंकार होता है अहंकार कभी पराजित नहीं होना चाहता श्रद्धा में तो वह पराजित हो जाता है समर्पित हो जाता है इसलिए श्रद्धा से समर्पित न हुई बुद्धि अहंकार युक्त होकर वक्ता के वचन को सुनते ही काटने में लग जाती है दोष निकालने में लग जाती है अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगी अब ऐसी बुद्धि के द्वारा तत्वग्रहिता नहीं हो सकती इसलिए यह कहा करनात, जिस प्रक्रिया से आप श्रवण किए हैं उसी प्रक्रिया से मलन होगा आपकी बुद्धि पूरी की पूरी उसके प्रतिपादन में लग जाएगी आपकी बुद्धि ने बहुत बड़ी सहायता की आपने विश्वासपूर्वक जिसको गृहित किया था उसमें बहुत बड़ी सहायता आपकी होगी इसीलिए आपको अनुग्रह मानते हैं बुद्धि का अनुग्रह आपने जिसको श्रद्धा से पकड़ लिया बुद्ध ने उसको पूरा परिश्रम करके पक्का कर दिया उसको निसंदिग्ध कर दिया तो आत्म विषय में जो निसंदिग्धता है वहाँ पर आपकी अहमता टिक गई क्योंकि आप मैं के विषय में खोज कर रहे थे तो मैं जो उपाधियों को ले करके घूम रहा था वह मय तत्व में प्रतिष्ठित हो गया यह निजी ध्यासन हो गया यही चंद्रमा का सूर्याभिमुख होना है यही आपके जीवन में अमाप पर्व का उदय है और यही चरम वृत्ति है और यही साक्षात्कार है इसका फल क्या होगा सीमित अहमता आपकी समाप्त होगी सारा ज्ञान अहंकार रूपी डोर में बंधा हुआ है सारा जगत एक अहंकार रूपी डोरी में बंधा हुआ है यदि अहंकार न हो तो कौन उसको बांध करके रखेगा इसलिए आप इसको भी पकड़ लेते हैं इसको भी पकड़ लेते हैं अहंकार रूपी डोरी में पिरो लेते हैं वही गले में बांध लेते हैं उतना महत्व आपका बढ़ जाता है यह जो साक्षात्कार है इससे क्या होगा इससे ये होगा कि यस्सा छात य भवाम भो निधो पुनरावृत्त्युम न भवे यही जीवन का चरम लक्ष्य है मानव जीवन की सफलता इसी में है मानव जीवन इसीलिए मिला है परमात्मा ने सृष्टि के बाद जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया तब प्रसन्न हो गए मुदमापदेव वे देवता प्रसन्न हो गए कहाँ हमने इसमें ऐसी बुद्धि का विकास कर दिया है कि वह तत्व साक्षात्कार करने में समर्थ है इसी में सामर्थ्य दे दिया है मूल तक पहुँचने की सामर्थ्य जगत भूल जाए मूल तक पहुँचने की सामर्थ जगत भूल जाए अमा पर्व इसमें उत्पन्न हो जाए तो मूल का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाए कल भी हमने यही बात आपको कही थी कि देखो जैसे एक घड़ा है एक सूर्य है उस सूर्य का सामान्य प्रकाश के रूप है पर सामान्य प्रकाश गृहता नहीं होता प्रकाश पुण्य इसके विषय में एक और विषय देते हैं जिस पर विचार करिएगा ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम ये जो निर्देश भगवान ने वहाँ पर किया इसमें यही है सामान्य प्रकाश को भी हम विशिष्ट प्रकाश में लेते हैं सामान्य आपका विषय नहीं बन सकता है विद्युतगत प्रकाश को बल्ब में गृहित करते हैं विद्युत में नहीं गृहित कर पाते उस रूप में क्योंकि विद्युत में सामान्य है वह सूर्य ही सविशेष है और सामान्य प्रकाश जो है वह निर्विशेष है शरीर आपका घड़ा है सूक्ष्म शरीर इसमें जल है उसमें प्रतिफलन प्रतीत हो रहा है विशिष्ट प्रतिफलन प्रतीत हो रहा है अब यदि उस प्रतिफलन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए मैं कौन हूँ जीवभाव के रूप में जो प्रतिभास प्रतीत हो रहा है यहाँ जिज्ञासा हो जाए कि मैं कौन हूँ तो पहले विचार आएगा विचार में पहले स्थूल शरीर छूटेगा शरीर के साथ संबंध छूटे बिना नहीं आगे बढ़ सकता है सूक्ष्म शरीर जो जल है उसको छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता है और सूर्य रूपता में पहुंच करके सूर्य रूपता को प्राप्त करता है सूर्य को अपने सामान्य प्रकाश रूपता की नित्य अनुभूति होती है सूर्य रूपता में पहुंच करके सर्वात्म भाव उत्पन्न होता है सभी घड़ों में मैं हूँ करना नहीं पड़ेगा सूर्य रूपता में आपकी अहमता जहाँ टिकी वहाँ सभी घड़ों में मैं हूँ यह सर्वात्म भाव उदय होगा ही यानी सर्वात्म होगा ही वासुदेव सर्वमिति यह होगा ही वह ज्ञान ही ऐसा है आप ही अनुभव करके देखिए जब सूर्य रूपता में वह प्रतिबिंब पहुँचेगा तो उसके बाद पहली चीज क्या मिलेगी यही मिलेगी कि सभी घड़ों में मैं ही हूँ और सूर्य रूपता की जो प्रतीति हो रही है वह सामान्य प्रकाश ही रूप है जो सविशेष को लेकर के निर्विशेष में जाना है तो वहाँ आपका सविशेष पूर्ण शोधित हो जाएगा और पूर्ण शोधित जो सविशेष है उसकी प्रतिष्ठा निर्विशेष में है सीधे निर्विशेष में जा नहीं सकते। इसलिए इसकी फलश्रुति जो आएगी वह वेदांत की तरह नहीं आएगी वेदांत में जो फलश्रुति है वह मुक्तिरूप फलश्रुति है इसमें ईश्वर की सारी विभूति भी उसमें प्रतिष्ठित होगी और सर्वात्म रूपता भी जैसे भारद्वाज में भारद्वाज में सामान्य ब्रह्म रूपता भी प्रतिष्ठित है और विभूति भी प्रतिष्ठित है संकल्प करके ही अतिथियों की आवश्यकताएं पूरी कर दी पर उसका उपयोग जीवन में नहीं किया क्योंकि उनके लिए वह महत्वहीन है उस ऐश्वर्य का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है यह बात ध्यान में रखेंगे इसी के आधार पर अगला श्लोक विचार करेंगे यह हो गया यह साक्षात्कार यह साक्षात्नाद भवाम्भो निधो पुनरावृत्तिम न भवेद यहाँ पहुँचने के बाद जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है ऐसा जो परमात्म स्वरूप गुरुमूर्ति है जो अति कुशल है साक्षात्कार कराने में उनके चरणों में अहमता समर्पित करने में है सर्वात्म भाव परिपक्व हो गया है जिस महात्मा का वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है सुरेश्वराचार्य जी का कहा हुआ वाक्य था वह वा सर्वात्म भाव परिपक्व हो जाने के बाद सर्वत्र परमेश्वर है ऐसा बोध होगा इसीलिए गुरु तत्व आत्म तत्व और परमेश्वर तत्व एक ही है बोली सच्चिदानंद भगवान की जय